पदार्थों की रचना और संकेतों की भाषा सातवा भाग ऐसे मामलों में एक ही बजाय दो अक्षरों का उपयोग किया जाता है इसमें से पहला अक्षर तो नाम का पहला अक्षर ही होता है मगर दूसरे अक्षर के लिए नाम का दूसरा या कोई अन्य अक्षर ले लेते हैं जैसे कार्बन को C, क्यूप्रम को Cu, कैल्शियम को Ca और क्लोरिन को Cl संकेत दिए गए हैं। इनमें भी एक बात ध्यान रखने की है जब संकेत दो अक्षरों से मिलकर बनता है तो उसका पहला अक्षर कैपिटल और दूसरा अक्षर छोटा लिखा जाता है जैसे कैल्शियम के संकेत में C कैपिटल है और ये छोटा कुछ तत्वों के संकेत उनके अंग्रेजी नाम से नहीं बनते बल्कि लैटिन नाम से बनते हैं। जैसे सोडियम का संकेत एनए है जो उसके लैटिन नाम नाइट्रियम से बना है इसी प्रकार से पोटेशियम का संकेत K, उसके लैटिन नाम कैलियम से बना है लोहा का संकेत ये पर आधारित है कुछ तत्वों के नाम और संकेत नीचे तालिका में दिए गए हैं। तत्व का नाम अंग्रेजी नाम संकेत अल्यूमिनियम अंग्रेजी में ही अल्यूमिनियम कहते हैं और इसका संकेत है ए एल तत्व का नाम कैल्शियम और इसे अंग्रेजी में कैल्शियम कहते हैं संकेत Ca कार्बन अंग्रेजी में भी कार्बन कहते हैं और संकेत C क्लोरीन क्लोरीन और संकेत Cl तत्व का नाम क्रोमियम अंग्रेजी में क्रोमियम और संकेत Cr चांदी सिल्वर और लैटिन नाम इसका अर्ग संकेत है एजी। तत्व का नाम तांबा अंग्रेजी नाम कॉपर, लैटिन नाम क्यूपरम संकेत सी तत्व का नाम सोडियम अंग्रेजी नाम सोडियम लैटिन नाम नेटम संकेत एन तत्व का नाम सोना अंग्रेजी नाम गोल्ड, नाम गोल्ड, लैटिन संकेत अंग्रेजीना तत्व का नाम हाइड्रोजन अंग्रेजी नाम हाइड्रोजन, संकेत हेच तत्व का नाम आयोडीन अंग्रेजी नाम आयोडीन, संकेत अंग्रेजीना तत्व का नाम लोहा, अंग्रेजी नाम आयरन, लैटिन नाम संकेत नाम संकेत तत्व का नाइट्रोजन अंग्रेजी अंग्रेजी नाम नाम अंग्रेजी नाम नाइट्रोजन, संकेत तत्व का निकेल, निकेल संकेत या नहीं। तत्व का नाम ऑक्सीजन, अंग्रेजी नाम ऑक्सीजन, संकेत O। तत्व का नाम फास्फरस, अंग्रेजी नाम फास्फरस, संकेत P। तत्व का नाम गन्धक, अंग्रेजी नाम सल्फर, संकेत S। तत्व का नाम पोटेशियम, अंग्रेजी नाम पोटेशियम लैटिन नाम नाम संकेत तत्व का मैग्नीशि संज नाम मैग्नीज संकेत